राजयोग अवतरणिका इस प्रकृति को वशीभूत करने के लिए भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न प्रणालियों का सहारा लेती हैं जैसे एक ही समाज के भीतर कुछ व्यक्ति बाह्य प्रकृति को और कुछ अंतः प्रकृति को वशीभूत करने की चेष्टा करते हैं वैसे ही भिन्न भिन्न जातियों में कोई कोई जातियाँ बाह्य प्रकृति को तो कोई कोई अंत प्रकृति को वसीभूत करने का प्रयत्न करती है किसी के मत से अंतः प्रकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वशीभूत हो जाता है फिर दूसरों के मत से बाह्य प्रतिकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वश में आ जाता है इन दो सिद्धांतों के चरम भावों को देखने पर यह प्रतीत होता है कि दोनों ही सिद्धांत सही हैं क्योंकि यथार्थतः प्रकृति में बाह्य और आभ्यंतर जैसा कोई भेद नहीं यह केवल एक काल्पनिक विभाग है ऐसे विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं और यह कभी था भी नहीं बहिर्वादी और अंतरवादी जब अपने अपने ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त कर लेंगे तब दोनों अवश्य एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे जैसे भौतिक विज्ञानी जब अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जाएंगे तो अंत में उन्हें दार्शनिक होना होगा उसी प्रकार दार्शनिक भी देखेंगे कि वे मन और भूत के नाम से जो दो भेद कर रहे हैं यह वास्तव में कल्पना मात्र है वह एक दिन बिल्कुल विलीन हो जाएगी जिससे यह बहु उत्पन्न हुआ है जो एक पदार्थ बहु रूपों में प्रकाशित हुआ है उसका निर्णय करना ही समस्त विज्ञान का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है राजयोगी कहते हैं हम पहले अंतर जगत का ज्ञान प्राप्त करेंगे फिर उसी के द्वारा बाह्य और अंतर उभय प्रकृति को वसीभूत कर लेंगे प्राचीन काल से ही लोग इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं भारतवर्ष में इसकी विशेष चेष्टा होती रही है परंतु दूसरी जातियों ने भी इस ओर कुछ प्रयत्न किए हैं पाश्चात्य देशों में लोग इसको रहस्य या गुप्त विद्या सोचते थे जो लोग इसका अभ्यास करने जाते थे उन पर अघोरी डाइन ऐन्द्रजालिक आदि अपवाद लगाकर उन्हें जला दिया जाता अथवा मार डाला जाता था भारतवर्ष में अनेक कारणों से यह विद्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ पड़ी जिन्होंने इसका नब्बे प्रतिशत अंश नष्ट कर डाला और शेष को गुप्त रीति से रखने की चेष्टा की आजकल पश्चिमी देशों में भारतवर्ष के गुरुओं की, की अपेक्षा निकृष्टतर अनेक गुरु नामधारी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं भारतवर्ष के गुरु फिर भी कुछ जानते थे पर ये आधुनिक व्याख्याकार तो कुछ भी नहीं जानते